शास्त्र से यही ज्ञान मिलते हैं कि मनुष्य जीवन बहुत ही दुर्लभ है लेकिन मनुष्य जीवन का विशेष उद्देश्य है आहार निद्रा भय मैथुनम चमान में तत्व शुभ आहार निद्रा भय मैथुन खाना पीना सोना मैथुन करना भय लगना और लड़ाई करना तो ये सब मनुष्य भी करते हैं और पशु भी करते हैं तो मनुष्य जीवन में और पशु के जीवन में क्या अंतर है धर्मो हितेशम अधिको विशेषम खाली मानव जीवन में धर्म पालन करना धर्म के बारे में पूछना खाली मानव जन्म में यही संभव है इसलिए धर्मे ही न पशु भी नानम तो मनुष्य जीवन के भी अगर हम धर्म पालन नहीं करते हैं अगर हम खाली खाना पीना सोना इंद्रिय सुख इंद्रिय यही सब के लिए सभी प्रयास करते हैं तो हम नर रूप में शु है तो यही शास्त्र का विश्लेषण है और शास्त्र में और भी भागते हैं कि विशेषकर भारत में जानना जानन में अवसर है ये धर्म पालन का अंदर करें धर्म बोल से हम क्या समस्त सामान्यतः हम सोचते कि हिंदू धर्म है मुसलमान धर्म है क्रिश्चियन धर्म है ये सब धर्म है लेकिन धर्म यही शब्द का मूल अर्थ है स्वभाव जैसे कि आग स्व का स्वभाव है प्रकाश और ताप देते हैं चिन्ह का स्वभाव है नीचा है तो जीव का स्वभाव क्या है सेवा जैसे कि आप एनसीसी सी सी खदैत कॉ है तो ये खदैत होना का उद्देश्य है देश की सेवा तो सब व्यक्ति दूसरे दूसरे व्यक्तियों की सेवा करते हैं लेकिन यही समझ समझना चाहिए कि हम जीव है शरीर जो है वो नश्वर है स्थानीय नहीं है तो आज आप भारतीय हैं, अर्थात अर्था आपका शरीर भारतीय है भारत में जन्म दिया लेकिन क्या हो दूसरे देश मतलब अगले जनमन है दूसरे देश में जन्म लेने संभावना है या दूसरा लोक में स्वर्ग स्वारो नरक लेकिन जीव ऐसे देहांत नहीं करते हैं, जीव सनातन है ये शरीर सनातन नहीं है परिवर्तनशील है न स्वर है तो मैं जीव हू और मेरा सनातन धर्म क्या है सामान्यतः हम सोचते हैं कि सनातन धर्म का मतलब हिंदू धर्म या हिंदू धर्म लेकिन हिंदू धर्म में बहुत शाखा है और हिंदू जो एक्चुअली शास्त्र में है ये हिंदू शब्द नहीं है पूरा वेद शास्त्र पुराण शास्त्र उफानी शास्त्री मूल शास्त्र में हिं, हिंदू शाद नहीं आते लेकिन जो प्रचलित हिंदू धर्म धाम का नाम नहीं चाहते चलते उसमें ज्यादा देवी देवी पूजा होती है और सब कुछ जो करना है वो भौतिक सुविधा प्राप्त करने के लिए है जैसे की कितने सारे लोग चिरुपाती आते हैं बालाजी दर्शन के लिए कितने लोग आते है पचास हजार ऐसा एवरेज काली सा नहीं है भारत में बहुत प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है तो लोग आते हैं और गोविंद गोविंद बहुत है लेकिन किसने आते हैं तो कुछ मानते भगवान मेरा मेरी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है मुझे पैसा दो हे भगवान घर में बहुत समस्या होती है तो आप समाधान करो दो और मेरी स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो सब गोविंद श्रीनिवास से सब वर मिलना चाहते है तो हम भगवान के पास जाते हैं या देवी देवियों से हम कुछ मंगते हैं लेकिन सनातन धर्म है भगवान की सेवा करने इनकी प्रसन्नता के लिए तो ये ही सनातन धाम। है उस भगवान की सेवा में क्या होते हैं भगवान पूर्ण है तो हम कैसे इनकी सेवा करने से भगवान क्या मिलेंगे तो हम भगवान की सेवा करते किसलिए इंग के लिए भागवत फ्रिंग तो ये विषय बहुत विस्तार है और 10-15 मिनट में सब कुछ बहुना संभव नहीं है लेकिन कम से कम यही समझना चाहिए कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य है नई है भौतिक सुख आध्यात्मिक सुख प्राप्त करना वही संभव है कृष्ण भक्ति में क्योंकि कृष्ण है भगवान कौन है भगवान इस विषय में बहुत विवाद होते हैं लेकिन अगर हम सभी शास्त्रों का विचार करेंगे तो यही सिद्धांत निकलेंगे कि अवश्य ही भगवान है कृष्ण तो मनुष्य जीवन का उद्देश्य है वो सुप्त कृष्ण भक्ति पुनर्जागृत करना तो आप एनसीसी सी है और देश की सेवा करते हैं तो वो अच्छा है तो आप और भी सोचिए कि कैसे देश की सुच सेवा हो सकती है हम विदेश से आया है <laughs> और अभी भारत में रहते हैं हम उन्हें इंडिया हाँ जन साल के अधिक अमित कृष्ण प्रभु भारत में कृष्ण भक्ति को चाह कहते हैं और मैं पच्चीस साल के जादू भारत में हूं तो बहुत से लोग हमसे पूछते हैं कि आप पाश्चात्य देश के हैं। तो किस लिए भारत हैं तो हम सब चाहते हैं वहां जाना और आप वहां से आते है किसलिए क्योंकि हमारी इच्छा है आध्यात्मिक विकास पाश्चात्य देशों में भौतिक विकास है ही खाफी लेकिन उससे कोई शांत और सुखी नहीं होते। तो भारत का मुख्य गुण प्राप्त करने के लिए हम यहाँ आए हैं तिरुनाला जैसे बालाजी जैसे कोई जगह नहीं है आज के देश में बैसिकन सिटी है रोम लेकिन वो ज्ञान जो है भारत में और संस्कृति जो है वो अथूर इस पृथ्वी में या पूरा विश्व में भारत जैसे ही कोई देश नहीं है ऐसे देश कोई नहीं है क्योंकि पूरे विश्व में भारत सबसे अनुकूल है आध्यात्मिक विकास के लिए तो आपका अवसर है आप भारत में जन्म जन्मदे है तो आपका अवसर है आध्यात्मिक विकास करना तो वो बाल कौन है पचास हजार आधा लाख लोग आते हैं हर रोज और दर्शन के लिए जाते हैं और आगे शिल प्रभा की कृपा से मा, मतलब वो मला मतलब वो तमिल में उसका मतलब है पहाड़ तो ये पहाड़ के नीचे है बालाजी दर्शन के द्वार के सामने यही मंदिर है और ये मंदिर का उद्देश्य है खाली अंकों से दर्शन देना नहीं है लेकिन ज्ञान से दर्शन देना दर्शन ये शब्द का दो अर्थ है न एक है देखना और दूसरा है छात्र ज्ञान समझना तो ये छात्र ज्ञान के द्वारा दर्शन देने से आपका श्रीनिवास बालाजी का दर्शन पूर्ण हो सकते हैं। अगर हम खाली आमकोंग से दर्शन करेंगे तो दर्शन पूर्ण नहीं होते तो समझना चाहिए ये बालाजी गोविंद श्रीनिवास वेंकट कौन है अगर ज्ञान नहीं है ये खड़े हम सोचेंगे एक पत्ता का पूर्तव है लेकिन नहीं है ये भगवान है तो इसलिए ये हाथ से हम कृष्ण भक्ति प्रचार करते हैं भगवत गीता के अनुसार भारत जैसे कोई देश नहीं नहीं है विश्व में और भागवत गीता जैसे कोई ग्रंथ नहीं है लेकिन दुख की बात है कि लगभग सभी हिंदू घर में गीता है एक गीता है लेकिन बहुत कम हिंदू लोग जानते हैं भागवत गीता नई वो ज्ञान क्या है ऐसा है नहीं सबसे ज्ञान में गीता है लेकिन गीता में क्या उपदेश है बहुत कम लोग जानते हैं तो इस इस इसको का उद्देश्य है वो शुद्ध और प्राचीन और श्रेष्ठ भारतीय संस्कृति जिसका मूल है कृष्ण भक्ति तो वो संस्कृति और तत्व ज्ञान प्रचार करना जैसे कि भारत से पूरे पृथ्वी में विश्व शांति स्थापित होगी तो ये हमारा उद्देश्य है आप बहुत अच्छी सेवा करते हैं देश का रक्षा का उद्देश्य है तो हमारा भी एक ही उद्देश्य है दूसरे परिपेक्स एक ही उद्देश्य है हमारा परिपेक्ष पूरा आध्यात्मिक है तो अच्छा हो हम सहयोगित करेंगे जैसे कि भारत का वास्तविक गौरव थोड़ा दुनिया में प्रचारित होगा और भारत का गौरव भारत में भी प्रचार करना चाहिए बहुत भारतीय लोग सोचते हैं कि हमारा देश बहुत निम्न है भारत से ही अमेरिका अच्छा है भारत से ही इंग्लैंड अच्छा है ऐसा नहीं है भौतिक विकास में इंग्लैंड अमेरिका और श्रेष्ठ लेकिन आध्यात्मिक विकास जो सबसे महत्वपूर्ण है भारत एकदम नंबर वन है तो पहले भारतीय लोगों को जागरूक करना चाहिए आपका देश का क्या गौरव है आपकी प्राचीन संस्कृति से कितना फायदा हो सकते हैं पूरा विश्ववासियों के लिए तो इस विषय के प्रसंग में मैंने एक छोटी सी पुस्तक लिखी मैसेज टू यूज नहीं है मैसेज आई रचन वन बुक ए मैसेज टू द यूज ऑफ इंडियो भारतीय युवा संदेश सो अगर आपको चाहिए अंग्रेजी में एक पुस्तक मिलने वाले हैं ऑलरे right, हरे कृष्णा, अगर कोई प्रश्न है इस विषय के बारे में क्या जैसे पूछे समय ज्यादा नहीं है आ, इन, इनको माइक दिस तीन रास्ते हाँ काम ज्ञान योग ज्ञान योग योग योग आ, और भक्ति हैं सब रास्ते से हम भगवान को प्राप्त कर सकते नहीं एक्चुअली तो वो बीच में ऐसे अलग नहीं है बीच में ही श्री कृष्ण काम का भाजन करते हैं ज्ञान योग का रान करते हैं और भक्ति का भाजन करते हैं और सिद्धांत में हैं कि भक्तिया माम अभी जाना थी कई बार भक्ति के द्वारा मुझको नमंकन्न संभव है इसलिए अंज गीता के अंज में श्री कृष्ण कहते हैं मन मना भव मद मन भक्तो सदैव मुझ को चिंतन करो और मेरे भक्त बनो सर्वधन पर मा एक शरणम रजन तो काम योग है ज्ञान योग है लेकिन श्रेष्ठ भक्ति योग अगर जो है कि जैसे भक्ति योग की बात करते हैं अगर हम कर्म एक सीढ़ी है शीड़ी कर्म योग है ज्ञान योग है भक्ति योग है यदि हम कर्म योग एक सीढ़ी छोड़ दें या हम एक और दूसरी छोड़ी सीढ़ी छोड़ दें क्या चीजें हम भक्ति योग को प्राप्त करते हैं तो, तो इसलिए है वो गीत उपज आपका प्रश्न पूछने से मेरा राय है कि आप गयित्र नहीं समझते क्योंकि श्री कृष्ण अर्जुन को बचाया भक्ति करना और अर्जुन क्या बोले कविश्य वचनम तब नष्टो मोह स्मृति लाभ प्रसार मायाच्युत स्थिति गुश्य वचन तब गीते के हन अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को बताया कि मोह जो मेरा मन में था वो नष्ट हो गया है आपकी कृपा से और मेरी स्मृति फिर में हो जाए इसलिए मैं तैयार हूँ आपका वाचन आपका आदेश पालन करना तो इसलिए अर्जुन श्री कृष्ण का आदेश पालन करने में लड़ाई के तो ऐसा नहीं है कि अर्जुन केवल बार उत्म किया था लेकिन वो कर्म भक्ति युक्त लेकिन अगर हम भगवान का आदेश के अनुसार काम करते हैं वो ही भक्ति है भक्ति का मतलब नहीं है खाली या एक गुहा में बैठ के जप करना तो ऐसा नहीं है अर्जुन फरम भक्त है हनुमान इतिहास में वो भगवत सही सेवक कौन है हनुमान तो कैसे भक्ति के लड़ाई करनी तो भक्ति का मतलब नहीं है निवृत होना आलसी होना लेकिन हाँ हाँ तो ये भक्ति चक्र विज्ञान सूक्ष्म है और इसके बारे में बहुत गलतफहमी भी होती है तो हम हम ऐसा प्रचार नहीं करते हैं की भक्ति का मतलब काम नहीं करना भक्ति में ही काम करना है और ज्ञान भी होते हैं लेकिन उद्देश्य भावना होना चाहिए सब कुछ जो करना है सब कुछ सब ज्ञान जो मिलना है तो सब भगवान की प्रसन्नता के लिए सब कुछ अर्पण करना चाहिए काम योग में ही वो पहले से हैं। तो काम योग में वो भक्ति भावना पूरा विकासित नहीं होते काम करना है और वो काम जो जो करना है वो फाव उसको आसाद नहीं होना चाहिए तो वो काम योग है निष्काम काम योग लेकिन उससे और श्रेष्ठ काम करना केवल श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए एक्चुअली ये थोड़ा जटी विषय है तो साधारण लोग तो काम करते हैं और भक्त लोग भी काम करते हैं लेकिन साधारण लोग जो काम करते हैं वो खाली काम होते हैं लेकिन भक्त लोग जो काम करते हैं जैसे कि हम हम भी हम बिल्डिंग बनाते हैं लेकिन यही शॉपिंग कॉम्प्लेक्स नहीं है ये भगवान का मंदिर है एक बिल्डिंग बनाने में तो कितना थकलीक होते है तो पैसा लाना है सब कुछ संचालन करना है और सब ओ ओ मजदूरी को पैसा देना है और सब कैलकुलेट करना है तो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स अपार्टमेंट ब्लॉक बनाना चाहिए एक ही कष्ट होते हैं लेकिन यही भग, केवल भगवान की सेवा लिए, इससे यही भक्ति है तो साध नहीं है तो यही अंतर है काम लगभग एक ही है लेकिन उद्देश्य अलग है इसलिए हम आपसे अनुरोध करते हैं आप ये भगवत गीता भगवत भगवगी यथारूप छलगु में क्या बहुत है यथा यथा ततम भगवत गीता यथाथम भगवदगीता यथाथम ले ले और उससे आप भगवत भगवदगीता यथाथम ज्ञान लेंगे यथारूप मेरी भ्रमित था गीता के बारे में जब इंग्लैंड में था जवान था तो कहीं भागवत गीता अंग्रेजी अन्यवाद थौर है लेकिन उससे भागवत गीता का क्या उद्देश्य तो नहीं समझ लेकिन भागवत गीता ये अच्छा रूप एज इट इज फर्न में से सब स्पष्ट हो गया है तो यही है चलो गो भागवत गीता दिस इज मराठी जैसे आ है थी थाश, तो इस, इस का एक मुख्य उद्देश्य है पूरा दुनिया में गीता प्रचार और अभी आसी के अधिक भाषा में अनुवादित और प्रकाशित है गीता हरे कृष्ण और कुछ प्रश्न हैं हरे कृष्ण